के के हुंच मनुष्य लाई को भन सकने यहा, को भन्न मन हो आकाश पाताल मा, फाली पाऊ निमेश प्रलय छई भारी छो बोझिलो आ भि पटक नींद नपसी छरंग रात बीतो चोटे चोट परेर मानिस जसई लाख चिया बंदोट प्यारीड़ा महारम्द ये आज छीम शैन पीड़ा बेथा को पर कोई मत अलग को फलशरी निर्भर माने दुख दुखी रहन्छ जगमा यो मई हो सब झूठा तुच्छ फरे बलाई कहीं सांचो नमान अब दुखर कष्ट दुख जगमा मैले नमाने भने, मैले यहाँ है कुनै वास्तव माछो तप्त तप्तकई को जब गई आगो महा पर्द संसार अति कष्ट को बीचगरी संतापमा मर्द छोड़छौ सोचना जसाइ यहां दुख को हमरो बनी डेरा हो सब दुख कष्ट बनियो रहन स्थाई बनी ये तो अंतरमात्र सकिए पीड़ा व्यथा के छा शांतिमय विशाल भवमा में सर्वत्र आनंद छछो तप्त कराही को जबकठ आगो महा गई पर्यो हाँ हा हा प्राण छुटेन किंतु उसको बेचैन मऊ पर्यो चिंता खाछ सजीवलाई जसरी आगो बली दाऊरा पाए मात्र चिता हसुरी निर्जीव खोजी बड़ चिंतालाई तसर्थ भंद चिता पीड़ा बड़ो तत्सम चिंता बाट निक मनुष्य जीवद हुन्छन मरे कई सम चिंता को भरमार भार सहद भोग्द जो दुर्दशा गर्न सांच वर्णन कसईदायी निशा आई भेल कठोर पूर्व दिन को हाभी बग्दे गयो पाई ठक्कर लाख लाख टुकुरा आक्रांत छाती भो कस्तो भीषण पाप पूर्व जुनी को आई रहे को यहां कस्तु तो दारूण यत्न को फलफली तड़पी रहे को यहास्तो हालत हीन दीन उसको उ को फणा जस्तु तो गोमन सर्प ड अहिले कस्तो अहो यातना जा जा जा जातिहास बंद भईदे यो न्छाकुरा ठूलो मानस भीमसेन कहल जन्मेन भन्ने गरा यो मानवता कलंकित कथा भो भो मयो लेख्तन सुस्केरा आंसू को दहमा चुर्लुप भई डोब्दीन आधा रात छा मंद बारंबार कर निस्तबता चिर्द के ही श्वास प्रश्वास चल्द अझ बेहोश मीम छाया एक कुन पसेेश नजिक्त तो आए को किन को तिमी नजिक्त छाया रूप मनुष्य को जब भो योर तो बोलद छाप्रो ते नजीकु तारी मकई को कुरी आई को मुखम पानी बनी लाकुरी मेरो निम्ती यहां निषेध ममता यो तो कहर काल मरि का स्वागत के छह हाल मेरे निषेध आज ममता आयो उदाओ कौ यो ममता समस्त करुणा फालेर निस्तब्धता देखे माँ ले मंडित मा हुने जो ओस छिटो संशय आउस सृजन औ आउ दयायार करुणा आलोक ज्योतिर्मय मेरे अंतिम काल को बलबनी लड़ने जिकुस अक्कल मेटी प्यास मलाई पाछ इसले आनंद औ शीतल चिंतालाख नए ड तनमा अडन न सकता कहीं फल हाले अति अंध कुंज बिचमा जे हुह होस् भनी अड़की किंतु बिशंकु झन गए यो तो अहो दुर्दशा मेरो निम्ती न ने किन हरे निष्पट खालो निशा ईर्षा द्वेषर अनेक खनिदा पारे हिया यो छिया खोजे मृत्यु अगाल नलाई बल्ले सर आप गला चाहे मृत्युले नृत्युले हरे मेरो अगालो लीन मेरो निम्ति परंतु आज हुन गौ कालै समेत दुश्मन छोपे को समस्त विश्व तमले छोपिन्न चिंता तर बिच्छी भैकन दस्तछन छिनछिन पीड़ा दी लस्कर थोत्रो पिंजर भित्र भित्र इसी दुखांत बोकी कथा मेरो त्यो कुन पापले अज यहाँ भोगद्दु यो तो बेथा